श्री श्री रामकृष्ण श्रीरामकृष्णकमृत श्री श्री रामकृष्ण श्रीरामकृष्णकमृते उल्लिखिता नाम नाम जना नाम प्रताप जनाना पिचय प्रतापचंद्रहाजरा हुगलीमंडल्स हा। मड़ागेड़े नामक ग्रामे जन्म कामुकुस कतिपय क्रॉसपश्चिमतः अयर ग्राम शिहड़ग्रा हृदय गृह प्रथमतः स श्रीरामकृष्ण से दर्शन ले कति वर्षानतर गृह स्त्रीपुत्रक वृद्धा मातर पर दक्षिणेशरे श्री प्रभोसमीपम्मतु तस्त्त्ण आसी दक्षिणेशरे स ह हाजरा महोदय ना परचित आसी हाजरो निराकारवाद से प्राप्य नरेन्द्रनाथ अभी प्रथमतः प्रति आकृष्ट अभूत हाज्रम संलक्ष्य श्री प्रभु अवदत जटिल भ्याम स्थीयते चेत लीला दृढ़ा नरेन्द्रनाथ से चेष्टया हाजरा महोदय श्री प्रभु कृपा प्राप्त जीवन से अतिमें भागे स स्वग्रम प्रग अतिम काले प्रभो दर्शन प्राप्त सततमे उनशतिशतमें ख्रीष्टवर्षे दिवष्टि त्रिष्टिवर्ष वय काले हाजरा महोदय प्रयाण कृतवान। प्रताप भ्राता। भ्रता श्रीमद्स दक्षिणेशरे द्वितयदर्शन दिवस श्रीरामकृष्ण तुम उल्लेख कृतवा वृत्तिनाव स्त्रीपुत्रो शसुराल स्थापित दक्षिणेशरे स्था ऐतत तदर्थम श्री प्रभु तम गृहस्थ कर्तव्य विषय सवधान भर्षित अय प्रताप से भ्रता है तयते प्रसन्न प्रसन्नकुमस ब्राह्मोभक्त जन्मचतरगणाख्यम्डानगता गरीफायाँ केशवसेन अनुगामी शिष्य श्री प्रभो शुभदर्शन लाभत स आशीर्वाद धन्य अभूत कमलकुटीरे केशवस अवस्थावस्थ अवस्थ अस्वस्थतावस्था श्रीरामकृष्णे केशवदृषुम ग्रीप्रभुम अन्नमस्क कर नाप्रसंगतरण करसन्न शारदासन्न मित्र स्वामी त्रिगुणातीतानंद चवती पर नावरा ग्रा मातुलाल जन्म पिता श्रीकृष्ण मित्र मता हा पाइक हाटे नीलकमल सर् हा कचन भूस्वामी शारदा प्रसन्न आसी कथामकार से महेंद्रनाथगुप्त छात्र मेधावी भूत प्रवेश द्वितीय विभाग उत्तरण हेतु अत्यम दुखम अन्वभवत मटर महर्शियस्मा हेत विषाद्रस्त छात्र दक्षिणेश्वर नीता तत्लतः अभिभाका निषेधस अभी श्री प्रभोसमीपे ग निरुद्धम अभूत अस्ूय परक्रमण योग्यन आगमन शुक श्रीरामक निर्देशन सहरी श्रीमा सका गृह स्म अभीकवाह चेष्टायाँ कृतायां स गृहा पलायिता प्रथमतः काशीपुर श्रीरामकृष्ण समीप आग आगछत अनत पुरी मगेण प्रस्थित परम प्रत्यावर्तिवश अभूत मेट्रोपोलिटन महाविद्यालत एफ् ए परीक्षा उत्तीर्य बराहनगरम योगदान तथा संनसान तस्त स्वामी त्रिगुणातीतान दुस्साहकता प्रति स्वाभाविक आकर्षण आसी तीर्थभ्रमणसम बहुत विपत्ती समुखीन अभूत श्री श्रीमातर शारदादेव प्रति तस्परमसीम भक् परचय प्राप्य तीर्थत प्रत्यागम्य नानाधजनकर्मसु आत्मनगकार दुर्भिक्षे सैवाका उद्बोधनपत्रिका प्रकाशन तथा दयाधि विंशतिशतमें ख्रीष्टवर्षे वेदातचारा विदेशगमन तर कर्मयजीवन से उल्लेखार उल्लेखार उल्लेखाराणी उल्ले अमेरिका याह स्थान फ्रांसिस्को फोर्निया सु सु नगरे वेदांत अमेरिकायान सैन तस्य कैलिफोर्निया प्रभृतिषु नगरसु वेद्रचारकर्मा तर अंतिम जीवन अतिवाहि षड अधिकोनशतमें ख्रीष्टवर्षे सियास्को नगरे हिंदुमंदर प्रतिष्ठा पाश्चा एक प्रथम हिंदुमंदर प्रदेशे पार्वती नामकस्य एकस्य शाखा शाखाके आरंभ कर वाइस ऑफ फ्रीडम नामक मसिकपत्र तथा लॉस एंजल्स नगरे वेदातसमी स्थापना तस्ोद परचाक पंचाशाशाधिकन विंशतिशत ख्रीष्टवर्ष से जान्वरी मस से दसमें दिवस स शरीर त्याज प्राणकृष्ण प्राणकृष्णोपाध्याय हुईमंडल जनायी स्थान से मुखोपाध्याय वंशीय श्रीरामकृष्ण स्थूलकाय आसी पीनोब्राह्मण्तीी प्रभु तम उलि उल्लिख कलिक्यामकुरुस्थने रामधन मित्र प्रतिषत वाणिज्यसंथ कार्यालय वृत्ति कौती स्म श्री प्रभु स्वगृह नित्वा सेवते स्म सायाश दक्षिण आगछत आगछत्थ वेदातर्चायां आग्रह प्रकटित प्रिय प्रियनाथ मुखोपाध्याय श्रीरामकृष्णस अनुरागी अभियंताजार सेजवल्लभपल्लिया निवासी स महेंद्रनाथ मुखोपाध्याय करिष्ठो भ्राता, यद्यपि उभव एव पर गवेशक थिसाफिस्टनामक आस्ता श्री प्रभु सविधे गाता कुरता स्म प्रिय प्रियनाथ सिंह नरेन्द्रनाथ से मित्र ब्रह्मोभक् दक्षिणेशरे तथा शिमलिया दर्शनादीक परवर्तीजीवने स ख्यात नाम शिल्पी अभूत गुरुदास वर्मी छद्मनाम स श्रीरामकृष्णचरित ग्रंथम रचयास बाल्येवसी स रामकृष्ण संस्पर्शम आघात स्वामीपाद सेचनायां स्वामीपाद संबंधे बहु महा तथ्य ज्ञाते स्वामीजीकस्तकेंृति कथा, कथा प्रकाशित श्री प्रभु नरेन्द्रनाथ स्पष्वा तस्में अदैता दान चकार इतिए एक सुंदर वर्णि चिंत्र स आलिलेख प्रेमचांद बड़ा बहुबाजार निवासी परिवारे जन्म ब्रह्मभक्ट मणिमल्लिकुआीस्थ गृह ब्रह्म सामने उत्सव श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवा संगीतज आसी तिवारस्थ लालचांद बड़ाल तथा रायचांद बड़ाल प्रख्यात संगीत साधक फकीर प्रकृतनाम येेशरभाचार्य बलराम बसो पुरोहित वंश से सका बलराम महोदय से पुत्रसो गृहशिशेण रामकृष्ण आसी श्रीरामकृष्णस गतायात आरधवा तथा क्रमेण तस् सबूत श्री प्रभु फकीर् मुख्य दीस्व्रवण देव, रोचते स्म गुप्तस्य परिचितो परचिताबाग बाजार विद्यालय से छात्र श्यामुकुवाट्यां तर असंधान श्री श्री प्रभु मस्टर्मोदय अवद स यदि आगं नोदय तस्में भगवत कथा ब्रूियात तेन तस् चैतन्योद्य वकीमचंद्रजट्टोपाध्याय साहित्यसम्राट बंकिमचंद्र कलिकताश्विद्यालय से प्रथम स्नातक वृत्तिया उपमंडलाधीक्षक वंदे मातर संगीत सृष्टा वंगदर्शनपत्रिकाता बंकिमचंद्र चतरगणांडल्स काड़ाग्रा का जन्मजग्राह आधुनिक अनेतम सृष्टा बंकिमचंद्र श्रीरामकृष्ण चतशी उुतराष्टादत खिष्ट वर्ष से डिसेबर मस से षी शोभाबाजार से अधरलाल सैन गृह साक्षात्तवा बंकीमचंद्र त्रीप्रभुम धर्म विषय नाध प्रश्ना पृछति स्म तथा यहायथ उत्तर प्राप्त सन्तुष्ट अभूत दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण महेंद्रनाथगुप्त सकाश बंकीमचंद्रचि रचित चौधुराड़ी ग्रंथस्य पाठ श्रुतवा तथा गीतकागम बंकिमोदय उत्त्रंथे उल्लिखितिष्ट अभूत श्री श्रीरामकृष्णकमृते समीता श्री प्रभुण सह आलापो बंकिमोद निविड़त चिंताशील अकोत् पिवर्तनी काले महाशय तथा गिरीश महोदय श्री प्रभोनिर्देशन वंकिमोदये भांगा गत्वा चाणकी भांगास्थित गृहम ग्रीरामक आलाप्त बलराम बल बलराम बल बचु बलराम बचु श्रीरामकृष्णस प्रधानगृहिभक्सु अतम समा सयोजकसु अतम कलिकताया बाग्बाजारे जन्म पिता राधामोहन पितामह गुरुप्रसाद से देव राधाश्याम सुंदर विग्रहुण तत्थन नाम अभूतश्याम बाजार स्थले कृष्णराम वसुस्ट्रीट इख्यों मग अद्या बलराम सेताह गौरवय स्मृति साक्ष्यम निवहति हूगली मंडल से आडपुर ग्रम पूषाण् आदि निवास उत्कल प्रदेश से बड़े मंडले भूस्वामी तथा कोठार ग्रा विचारेश्मन प्रतिष्ठापन अभवत्तामह पिता तुष्पु बलरामो द्वितीय आशैषवाद बलरामों धर्म भावापन्न एवं वैष्णवपरिवार ज श्रीधामने वृंदावने अधा श्यामसुंदर सेग्रह स्थापना पितामह गुरुप्रसाद इदान काले तत्म कालाबूकुंज प्रसिद्धि गलराम दयाशीतुतराष्टादशतमें ख्रीष्टवर्षे प्रथमतः श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवा दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्णी बलराम श्री ज्ञात निलंब विलंब नभूम बम एव गृह श्रीरामकृष्ण से सर्वाधिक वारं आगमनमत बलराम से अन्न शुद्ध अन्नम वचनमें श्री प्रभो मुख्य शूयते स बलराम श्रीचैतन्य संकर्तन संप्रदश्य बलराम से सहर्मण श्रीयुक्ताली श्रीमती राधाराण्या अष्टसखीना प्रधान उल्लिखा एक कृष्णभाव्यां जातायां दृष्टुँ श्री प्रभु श्रीमातर शारदादेव दक्षिणेशर बलराचे प्रेशित प्रतिवर्ष रथयात्रा सीप्रभुवासभव आनयती स्म बलराम अभु रथाग्रे कीतन करो तथा रथम आकर्षति स्म श्री प्रभु अवदत बलराम सेवरेण बद्धा बलराम कवल स्वभारा कृते न आत्मीयस्वजना बंधुबाधवास्था श्री प्रभो कृपालाभे धनिया भविमर् तदर्थो सकाश प्रापयति स्म श्रीरामकृष्णस्य महासमाधिदिवसं यावत् श्रीप्रभोः अपेक्षितानां नित्याहार्यद्रव्याणां समायोजनं विदधाति स्म प्रभोः दर्शना श्रीरामकृष्णीसता सविधे बलराम भवन एक आश्रयस्थल आसी एतन इदीनते काले बलराम मंदिर पचित अत्रमशन प्रदेश अभूत श्री श्रीमाता अवने अंतरा अंतरा, अंतरा आगम्य निवसती स्म बलराम महोदय से पुरी स्थित आवास तथा वृंदावन सेलाबाबकुज प्रभो त्यागसंता साधन भजनो उपयोगी स्थान श्रीरामकृष्णोतिहासे अनस क्या भक्त परिवार एकताद सक्रिय योगदान न दृश्य है कवल सप्तच्वर वर्ष वय कालेरामकृष्णस त्यागसता उपस्थित बलराम अतिमेंश्वास त्याज विन्षत्य विन्षत्य क्रिष्ट वर्षे विंशतमें ख्रीष्टवर्षे कृष्णभाव्या काशी प्राप्ति अभूता